मनसोनिरूपण मन का निरूपण करते हैं आत्मा को कर दिया ज्ञानाधिकरण है प्रयत्न अनेक है इत्यादि उसके चौदह गुणों का वर्णन हो गया और अब मन का निरूपण करते हैं मन भी कोई चीज है सबके पास है सब जानते हैं अपना अपना मन कैसा होता है इन्हें कोई नहीं जानता मन कितना लंबा चौड़ा है और मन है ही इसमें क्या निश्चय इसके लिए अनुमान से शुरू करते विवादास्पद इंद्रिय ज्ञान विषय वस्तुत्वात घटवत विवादास्पद जो आत्मा है ये ज्ञान का विषय है। आत्मा इंद्रिय जय ज्ञान का विषय इंद्रिय कौन हो गए मन क्योंकि नयायिक लोग वैशेषिक लोग आदि तार्किक जितने भी सब आत्मन संयोग से जब घटावी विषय को छोड़ करके मन आत्मा के साथ संयोग कर लेता है तब तो मन आत्मा कोई विषय करता है और अन्य में क्या करेगा घटाई विषय को लेकर जा रहा है तो आत्मन संयोग से मन आत्मा जो ज्ञान पैदा करेगा उसका विषय क्या होगा घटावी विषय बोल जाएंगे चक्षु घट का संयोग हुआ चक्षु ने घट के बारे में खबर दिया मन को और मन ने क्या किया उसको आत्मा के साथ समझोड़ा तो आत्मा ने जो उसको समझोड़ने से आत्मिक ज्ञान पैदा हुआ घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान सब ज्ञान पैदा हो जाते हैं ये इनकी तरक्कों की प्रक्रिया है तो संयोग से आत्मा में ज्ञान पैदा होता है और वह ज्ञान का विषय अधिकतर घट पट, पड़ पटवट पड़ आदि बाही चीज ही हुआ करते हैं जागृत में बाई का हो गया स्वप्न अंदर विकल्पित हो गया और अज्ञान और के विषय हो जाता लेकिन जब समाधि में बैठोगे तो ना सो रहे हैं निद्रा का सुख नहीं है अज्ञान भी नहीं है स्वप्न भी नहीं देख रहे हैं सपने कोई भाई विषय नहीं है और काल में जो सकल इंद्रियों का संयोग कर चुके हैं इसलिए भाई भी कोई विषय जागरण का नहीं है। उस समय आत्मा मन के साथ संयोग किया हुआ रह रहा है किंतु आत्मा के पास कोई विषय नहीं है तो संयोग होने से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है उस ज्ञान का विषय कौन और रहेगा वो समय आत्मा ही विषय हो कोई विषय नहीं रहा इसे आत्मा कोई विषय बना लेता है, आत्मा कोई प्रकाश करता है उसकी बात क्या कह रहे हैं विवादास्पद आत्मा भी विवाद का विषय कौन है यहां आत्मा वो कैसा है मन मनरूप इंद्रिय जन ज्ञान का विषय है वस्तुतः वस्तु तक क्योंकि घटपटादिक समान आत्मा देख वस्तु है घटवत घट समान घट में देखे वस्तुत्व है हेतु और इंद्रजन ज्ञान विषय तो भी है चक्षुरादि इंद्रजन ज्ञान विषय पर जाएगा सिर्फ दृष्टांत में घटाएंगे इंद्र से क्या लेंगे चक्षु। और पक्ष में घटाएंगे तो इंद्र से लेंगे मन इस तरह से मन की सिद्धि हो गई लेकिन वेदांती कहेगा भाई ये तो मन का विषय है ही नहीं इंद्रजन ज्ञान का विषय आत्मा नहीं हो सकता तो फिर के लिए अलग अनुमान बनाना पड़ेगा यदि अनुमान को मानेगा नहीं कद विवाद अध्यास मूर्त संयोग असंवाय कारण विशेष गुणाधार है ना आत्मा कैसा है मूर्त संयोग मूर्त द्रव्य निरूपिता संयोग आत्मक असमवय कारण है जिसका ऐसे विशेष विशेष गुणों का आधार है या कौन हो जाएगा? मन। मन मन में क्रिया क्रिया होती है, होने के नाते को मूर्त मूर्त तो जो क्रिया वाला है वो मूर्त कहा जाता है इसीलिए मन मूर्त वस्तु है मूर्त हो गया मन मन का संयोग है कहां है? और उस मन का संयोग है असमयकरण जिसका किसका समयकरण होगा वो आत्म उत्पन्न होने वाला ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष द्वेश प्रयत्न वगैरह का हाँ जिसमें जो चीज उत्पन्न हो रहा है जिसमें जो चीज साक्षात उत्पन्न होता है उसको हम समय कारण कहते हैं और जो उसे सहयोगी हो जाता है उसका कारण कहते हैं सीधे सीधे समझो मिट्टी में घड़ा पैदा हो गया मिट्टी को क्या कहेंगे कहेंगे और मिट्टी में जो घड़ा पैदा होने के लिए घड़ा मान लो बड़ा बना रहा है दो टुकड़े का नाम क्या है संयोग का नाम असमवाण है इस तरह से आत्मा में ज्ञान पैदा हो रहा है इसलिए आत्मा क्या हो गया समवाय कारण और आत्मा में ज्ञान पैदा होने के लायक कैसे हुई वो आत्मा का संयोग से संयोग क्या हो गया इसलिए असमय कारण अतएव मूर्त संयोग मूर्त मन यहां लेंगे वर्तमान में मन मन का संयोग है असमय कारण जिस का कौन हो गया विशेष गुण ज्ञान आदि उसका आधार कौन है आत्मा आत्मन मूर्त संयोग का संयोग है असमय कारण जिसका बहुरी समाज कर देना मूर्त मूर्तों का संयोग है असमय कारण जिसका ऐसा कौन है वो विशेष गुण ज्ञान आदि उसका आधार कौन है आत्मा आधार तो लक्षण आ गया आत्मा पक्ष में घट गया कि नहीं घट गया क्यों पक्ष है कैसा हेतु अनित विशेष गुणवत्ता क्योंकि आत्मा नित्य क्योंकि उसमें रहने वाले गुण कैसे है सब अनित्य अनित्य विशेष गुणों का आश्रय होने से क्योंकि आपका जो ज्ञान पैदा होता है नित्य टिका वो है क्या परमेंट नहीं तो एक बार एक ज्ञान हो गया तो वही रह जाता अब आपको ज्ञान बदल रहा है बदल रहा बठोर रहे, बठोर रहे, बठोर रहे है ज्ञान बटोर रहे बटोर रहे बटोर रहे हैं खूब ज्ञान हो रहा है बहुत ज्ञान भूल रहे हैं है? बटोर भी रहे एक भी रहा है, कुछ भूल भी रहे कुछ भूल भी जाते तभी तो कुछ और इकट्ठा भी कर लेते हैं नहीं तो जितना इकट्ठा हो गया थक जाते आप कहने का मतलब ज्ञान अनित्य घट ज्ञान पट ज्ञान वा मट ज्ञान हुआ इतने वाक्य सुन लिया ही, के अंदर इतने वाक्यों का ज्ञान नहीं हुआ पूर्व -पूर है, में शाली चल रहा है मन आत्मा का सहयोग से तो इसलिए अनित्य गुण कौन हो गया ज्ञान सुख इच्छा देश प्रयत्न आदि इनका गुण वाला है आत्मा इस हेतु भी बैठ गया दृष्टांत क्या है पार्थिव परमाणु वार्थिव परमाणु पार्थिव परमाणु में हो गया रहा है पार्थिव परमाणुओं में रूप रस गंध स्पर्श बदलते हैं ये सिद्धांत बता चुके हैं ना आम का दृष्टान दे दिया आम में क्या होता है पहले हरा रंग होता है रस खट्टा होता है हम्म और स्पर्श कठोर स्पर्श होता है कच्चा आम का नहीं रस खट्टा हो गया रूप रस गंध भी कैसा है कटुक है और पक जाए तब आम का रंग पीला हो गया हरा से पीला हो जाता है और रस खट्टा था अब मीठा हो गया सुगंध हो गया पहले कटुकगंध था अब सुगंधित गंध हो गया पहले कठोर स्पर्श था अब मृदु स्पर्श हो गया चारों बदल रहे हैं इसे आपने निर्णय लिया परमाणु में रूप रस गंध स्पर्श होगी पार्थिव परमाणु में रूप रसगंध स्पर्श बदलते हैं ठीक है ना इसके बदलने के कारण कौन है उस परमाणु में अग्नि का विलक्षण पाक का संयोग के लिए भट्टी में ही नहीं डालेंगे वहां भी अग्नि है वो भी अग्नि का स्वरूप है पर एक तेज है गर्मी है तेज का आपने कर हो। उस तेज के कारण रंग बदल जाते हैं बाकी जो कईयों को तो सीधे आग में रखा देता है आग में पका देते भरता बनाना है आलू वगैरह सीधे आग में डाल दिया कई चीज पानी में पका देते हैं एक बनता है कच्चा तो नहीं बनता नहीं नहीं वही ना विशिष्ट अवस्था नहीं होगा नहीं। वो उतनी प्रक्रिया तो अपने आप में नहीं पड़ेगी हर चीज की अपनी स्थिति है बीच को सीधा डाल देहूं पैदा हो जाए ऐसा तो होता नहीं है हर चीज का अपने कार्यकार कितना समय लगेगा और गढ़ा बनाए आपने कैसे बना तुरंत मर गया आप जाओ और भी बोलो बना के बना गा नहीं बना के दे सकता है क्यों वो बनाएगा तो भी कच्चा ही रहेगा ना फिर उसको धूप में सुखाएगा आधा हर चीज के में समय लगता है इसमें भी इसी प्रकार से तो परमाणु हमें उसे मतलब नहीं कितना समय लगता है क्या है कहां पर आपको नौ महीना लगा आप हाँ बाहर आने में तो सबको अलग अलग टाइम लगता है, है। तो यहां पर हम मतलब है उस परमाणु में रूप का जो परिवर्तन रूप क्या है विशेष गुण है उसका भी कारण कौन था एक असमय कारण था क्या समय कारण विलक्षण अग्नि का संयोग हमेशा संयोग या समय कारण होता है अलग अलग संयोग होता है इतना ही अंतर है और वह संयोगिक कहा हुई है किसका है वो विलक्षण अग्नि का और अग्नि में मूर्त पदार्थ है ना पृथ्वी जल तेज वायु वन पांच चीज मूर्त होते हैं पृथ्वी जल तेज वायु और इनमें मूर्त है इनमें क्रिया होती है और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये भूत है इनमें भूतत्व है भूतत्व और मूर्त दो अलग अलग चीजें हैं तो अब यहां देखो ही घटेगा परमाणु में क्योंकि परमाणु कैसा है कि मूर्त हो गया अग्नि विलक्षण अग्नि उसका संयोग है असमायकरण जिसका ऐसा विशेष गण हो जाएगा रूपन स्पर्श उसका आधार कौन है पार्थिव परमाणु है ना पार्थिव परमाणु घट गया साध्य हेतु भी देखो परमाणु कैसा है नित्य होते हुए अनित विशेष का आधार है अनित विशेष गुण कौन हो गया रूप स्पर्श उनका आधार है परमाणु हेतु भी है और साध्य भी बैठा ऐसे साध्य और हेतु का व्याप्ति पार्थिव परमाणु में ग्रहण करना है और उसको आत्मा में घटा हो तो जब आत्मा में वह मूर्त द्रव्य कौन है प्रश्न उठेगा कौन से मूर्त द्रव्य का संयोग रुपया समय कारण से जन विशेष गुण का आधार बना आत्मा प्रश्न होता है तो सिद्ध हो गई नहीं है पार्थिव परमाणुत्व नाम की उपाधि बना दूंगा पार्थिव परमाणुत्व को हम उपाधि बनाएंगी उपाधि क्या चीज है उपाधि करें वेदांतियों को उपाधि नहीं लेना या उपाधि का मतलब साध्य व्यापक सती व्यापक उपाधि जो साध्य का व्यापक हो और साधन से अव्याप्त हो उसी गा उपाधि होता है और पार्थिव परमाणुत्व को उपाधि के रूप में प्रस्तुत किया इस अनुमान में अनुमान में उपाधि का प्रस्तुत करने मतलब उस अनुमान में दोष आरोपण करना अनुमान जब दूषित हुआ दोष से वो खंडित हो जाता है अनुमान से जिस चीज को सिद्ध करना चाहते थे उसको असिध माना जाएगा इसलिए उपाधि दोष दिया वेदांत ने या उपाधि पार्थिव परमाणु नाम का उपाधि है। तब से कहता है, कहता ना, ये उपाधि नहीं नहीं हो क्योंकि जैसा नहीं आए कि वैसे भी भट्टी में डाला इंटी पक्के निकल गया दो पिटपा और पीलू पाक पिठरपाक का मतलब क्या पीलू पाक संक्षे में जो पहली बार बता दू फिटर पार्क में क्या होता है जो चीज अवयवी है आपने जो भी चीज बना दिया जैसे बिस्कुट बना दिया ब्रेड बना दिया बंद बना दिया आटे की बना दिया अलग अलग चीज और भट्टी में डाल दिया वो आपने बनाया है एक अवयवी बना करके आपने आटे की बना के डाला या मिट्टी का गढ़ाई बना के भट्टी में डाल दिया मिट्टी का ईंट वगैरह बना के भट्टी में डाल दिया है वो अवयवी बोलते उसको धूल को पानी में साना और उसको आटे को पानी में सान करके एक अवयवी के रूप धारण करा करके डाल दिया डालने के बाद वहां अंदर क्या हो रहा है इसमें दो सिद्धांत है कुछ लोगों का कहना है वो जो अंदर में डाला हुआ भट्टी के अंदर गया हुआ है वो परमाणु तक अंदर नष्ट हो जाता है परमाणु तक नाश होगा फिर परमाणु जुड़ते जुड़ते दोबारा जैसा कार्य होना होगा उसके अनुरूप चीज बन जाएगी उसके अनुरूप बनेगा मैंने घट्ट पहले वापस वहां मिट्टी के परमाणु बन जाएंगे फिर क्योंकि अभी कैसा है वो कच्चे घड़े के अनुकूल परमाणु है पक्के गढ़ के अनुकूल परमाणु के लिए रचना हो जाएगा फिर पक्के गढ़ के अनुकूल परमाणु की रचना होगा मैंने उसके अनुसार रूप हो जाएंगे फिर वो परमाणु जुड़ेंगे और जुडते जुड़ते पुनः दो बारा वही साइज का घड़ा बन जाएगा कभी कभी घड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा अधिक पक जाएगा कभी तो जल जाएगा कभी फूट जाएगा उस जीवों का अपना अपना प्रारंभ के अनुसार अदृष्ट आधार पर कहीं ये सिद्धांत एक तो हो अंदर के अंदर वैसे के वैसे पक जाना दूसरा परमाणु नष्ट होना और फिर दोबारा बन जाना परमाणु नष्ट हो गया दोबारा बनने का नाम पीठपाकवाड़ी और परमाणु नष्ट हुए बिना जैसा घड़ा है आपने डाला वैसे, वैसे वहीं पर उसका रंग रूप बदल गया अवयवी में ही बदल जाना उसका नाम पीठ पाक ये आदमी क्या है ये सब सोचा कैसे इन्होंने इन्होंने सोचा गाय को देख जो चीज डाली जाती है वही नहीं हो जाता और गाय खाती है घास निकलता है दूध उन्हें देखा कि घास सीधा दूध तो नहीं बना घास सीधा दूध हो जाएगा क्या ये घास सीधा दूध हम बारवीक मशीन बना लेंगे और उसे घास डाल देंगे दूध निकलने लग जाए साइंटिस्ट बना ले तरह से घास डालते जाओ एक से दूध निकलते रहे मशीन से नहीं नहीं ऐसे तो हो नहीं सकता इसका मतलब भगवान ने वहां इस मशीन को इस का बनाया कि घास अपने परमाणु पर्यत नष्ट हो जाता है पृथ्वी के परमाणु बन जाएंगे घास अंदर जाके टुकड़ा टुकड़ा हो गया नष्ट हो गया उसको हम लोग बोलते हैं पचना जैसे हम लोग सब्जी खाए वो सब्जी से थोड़ा खून बन जाएगा मांस बन जाएगा वो पच पच्च जाता है पचने का मतलब क्या परमाणु तक को नष्ट हो जाना परमाणु तक जब नष्ट हो गया उसके बाद जो चीज उससे बनना है उसके अनुकूल परमाणुओं में रूप हो जाएगा कुछ परमाणु गोबर के लाए उसके हरे रंग वगैरह बन जाएंगे और कुछ परमाणु दूध के लायक सफ़ेद रंग आदि हो जाएंगे कुछ परमाणु खून के लायक लाल रंग आदि वाला हो जाएगा कुछ परमाणु मांस के लायक हो जाएगा मैंने विभिन्न आइटम्स जो बनने हैं खाया तो उतनी घास उतनी घास से सारे आइटम बनना है आप भी खाते हो उतनी दाल रोटी सब्जी उसे सारे आइटम बन रहे नहीं बालिक बन रहा है जिससे काट के फेंक देते हो नाखून बन रहा है काट के फेंक देने वाली चीज़ें और भी बहुत सारी चीज बन रहे हैं जो पर टिका हुआ है कुछ चीज मूत्र बन के निकल रहा है कुछ शौच बन के निकल रहा है तो ये जो आपने खाया हुआ चीज है वो क्या होता है इसलिए पहले परमाणु पर सबको मिटा देता है और उसको मिटाने में सहयोगी हो क्या होता है इधर से एक जूस आ रहा है उधर से एक जूस आ रहा सर है कुछ ना कुछ आ रहा है चारों सबसे आ करके वो मिट गया कहानी खत्म हो भाई आइटम्स कोई नाश कर सकते है क्या बस अवैवी का नाश होना ही नाश है जो अवैवी रूप था वो खत्म हो गया hmm. तो ही नाश हो गया। अब अब परमाणु परमाणु बन ओरिजिनल रूप में आ गए। से कुछ जो है दूध के लायक कुछ मांस के लायक कुछ खून के लायक कुछ गोबर के लायक कुछ रघुशंगा के लायक सब हो जाएंगे होकर के फिर वो परमाणु उनसे तब बन जाएगा गोबर रूपये अवयवी बन गया दूध रूपये अवयवी बन गया नघुशंगार रूपया वयु बन गया मांस रूपये का अवयु बना खून रूपयावय बना बाल रूपया वयु बना नाखून रूपया वायु बना ऐसे अवयव बन जाए। ये खुद के अंदर गाय के अंदर इत्यादि ऋषियों ने दो मत से दान कर, कर लिया कुछ चीजें ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि परमाणु पर्यत नाश होने के बाद ही दो बारा नया अवयवी जाते और बनने में जीवों का दृष्टि काम है आपके उसमें हो एक गाय आज दस लीटर दूध दे रही है आप लोगों का भाग्य बहुत अच्छा है दस दूध दे रही है दस किलो दे रही है जैसे आपके भाग्य घटेगा और दूध देना बंद कर देंगे आपको भाग्य तो जीवों के दृष्टि के अधीन सारी चीज की व्यवस्था ने माना और इसके भी पीछे राह किया उनके मानने के लिए कहते थे दो तो चीज दुनिया में हमारे सामने रहता है वह सब जानते हैं एक तो कपूर दूसरा कस्तूरी कपूर उड़ जाएगा कस्तूरी उड़ता नहीं संसार में बने हुए सारे पदार्थ जो है वास्तव में जीवों के भोग के लिए है अतव कस्तूरी के साथ जीव का भोग इस तरह का है कि इसके जो कर्म का संबंध उस वस्तु के साथ इस तरह का बना दिया गया है ताकि वो कभी नष्ट नहीं होएगा, लेकिन कपूर शीघ्र ही नष्ट हो जाए कि संसार का निर्माण जीवों के लिए ही है जीव के अपने अदृष्ट का अनुरूप ही ये सारे वस्तुओं की स्थिति निश्चय हो जाती ईश्वर ने इस चीजों में निर्माण कर दिया जैसे कुछ प्राकृतिक वस्तु में आप देख रहे हो कपूर कस्तूरी वगैरह में जीवों के दृष्ट के अनुरूप चीजों की स्थिति और उत्पत्ति और भोगकाल के स्थिति के साथ नाश वगैरह की व्यवस्था है उसी प्रकार से इन चीजों का भी समझो जिसको आप समझते हैं ठोस वस्तु है घटपटमट वगैरह भी इसके भी पीछे जीवों का दृष्ट ही का इसे कई बार उल्टा पलटा होता छोड़ो अपने प्रारंभ की बात क्या करना सोचा ऐसा करूं, ऐसा करूं ये हो वो हो, हुआ से उल्टा पलटा तो कहेंगे सब कुछ अच्छी थी सब कुछ ठीक हो गया तब कहेंगे, हो गया। भी कहेंगे प्रार्थ अच्छी बिगड़ गया यू सोच व्यवस्था क्यों करते हैं क्योंकि सकल जो व्यवहार है जीवों के साथ जो हो रहा है सुख दुख का दिखी जीवों का अपनी ही कर्मों का फलस्पूप अति इनका कहना है आप लोग जो है पिटपाकवादी हो चाहे वेदांती है चाहे न्यायिक है ये सब क्या है तन्मते, त्वन मतम आपके मत में आप कैसे हो पिठपाकवादी वाले हो आपके मत में घट से आप अग्नि संयोग विशेष गुणाधारता, घट भी कैसा है अग्नि संयोग जन्य विशेष गुण का आधार हो भी है वहां साधिक व्याप्ति नहीं रहा क्योंकि मूर्त संयोग असमय कांड विशेष गुण आधार है जहां जहां मूर्त संयोग के असमय कांड विशेष गुण का आधार रहेगा वहां वहां पर पार्थिव परमाणुत्व होना चाहिए लेकिन घट में पार्थिव परमाणुत् क्या घट में तो रहेगा पार्थिव परमाणु में पार्थिव परमाणुत्व रहेगा घट में घटक रहेगा अत घट में आपका साध्य व्यापक साध्य वहां उपाधि नहीं है घट में पार्थिव परमाणुत्व उपाधि है क्या नहीं है घट में तो रहता है परमाणु तो नहीं रहता है अतः घट में उपाधि नहीं है साध्य है अर्थात घट रूपी स्थल में उपाधि साधि व्यापक नहीं रहा अतः उसको उपाधि ही नहीं माना जाएगा तो दोष दूर हो गया तब कहा पार्थिवत कर दो तो पृथ्वी में रहेगा पार्थिव पृथ्वी का कार्य है ना घट में भी पार्थिवत्व रहेगा इसलिए पृथ्वी परमाणुत्व तो में उपाधि नहीं बनाऊंगा पार्थिव उपाधि बनाओ कहता है वेदांति नार्थिवत्व उपाधि तो ही कहता है नहीं पार्थिव भी उपाधि नहीं हो सकती क्यों नष्ट घटे विचारापक्व नष्ट घटे विचारा कुंभार ने घड़ा बनाया बना करके सुखाने रख दिया प्रारग्ध जैसे था तूफान बांधे सात पानी आगे जबरदस्त बारिश हुआ गड़ा लुढ़क गया टूट गया खत्म हो गया पकने से पहले ही खत्म अब अग्नि संयोग जन विशेष गुणर रहा वो क्योंकि तो अग्नि अवसर ही नहीं मिला गड़ा कच्चा है अब उसको पकाने के लिए ले जाना है उसे पहले ही वो जो नष्ट हो जाए किसी कारणवश मान लो उठा के ले जाते तो गिर हाँ गया हाथ से टूट गया नष्ट तो हो गया पकाओगे क्या उसको टुकड़े को पकाएगा वही अग्नि का संयोग रूपी असमय करण जन्य विशेष गुण रक्तता आदि का आधार टूटा वा नहीं है यानी साध्य नहीं है उपाधि है तो भी साध्य व्यापक नहीं था अच्छा पार्थिवत्व भी वेदांत उपाधि नहीं बना सकता क्योंकि साध्य की अव्यापकता आ गई उसमें भी कहां अपक्व नष्ट घटने अत वह पार्थिव उपाधि तो नहीं रहा तो नहीं हमारे अनुमान निर्दोष स्थापित हो गया अतव इस अनुमान के द्वारा वेदांतियों के दृष्टिकोण से भी मन सिद्ध हो गया अब कहता है ठीक है चलो हमारे मत में दोष नहीं है तुम्हारे मत में तो हमारी उपाधि टिकेगी ना पार्थिव परमाणु अकवादी हो वेदांति कहे हमारे मत के दृष्टिकोण से हम पीट है तो उपाधियां नहीं बन पा रही है पार्थिव परमाणुत्व उपाधि नहीं बन पाया लेकिन आपके मत में पर पर घट भी क्या होता पर है सिद्धांत तो कहता है असलातम आद्यम न उपाधि आदि पार्थिव परमा दो उपाधियों से पहला वाला वो भी हमारे मत उपाधि नहीं हो सकता क्यों नभसी तक दर्शन आकाश में देख लीजिए पार्थिव प्रमाण साध्य का बैठा हुआ है बैठा हुआ है मूर्त संयोग मूर्त कौन हो गया नगाड़े क्रिया हो रही है नगाड़े में क्रिया संयोग हो रहा है मूर्त का संयोग है यह है असमय कांक का शब्द विशेष गुण का उसका आधार कौन है आकाश का तो साध्य है वहां पर क्या आपका नहीं रहेगा आते हुए उपाधि हमारे मत के दृष्टिकोण में भी पार्थिव तो उपाधि नहीं हो सकता तो दृष्टिकोण से यह तो के के अनुमान मन को सिद्ध करने में निर्दोष साबित हो गया और वह मन का साइज क्या है उस पर विचार हुआ मन प्रसिद्ध हो गया इस प्रकार से मन है जिस प्रकार से आत्मा को भी विषय करके आत्मा को भी प्रकाशित कर देता है और इसमें वेदांत विरोध नहीं कर सकता क्योंकि मन से उपलब्ध वेदांत स्वीकृत है निर्विषय मना का दिया मना बंध मोक्ष है ना सविषय मना बंधाया निर्विषय मना मोक्षा मोक्षा निर्विषय दिया है? इसे निर्विषय मन का मतलब क्या है आत्मात्र को विषय कर रहा है आत्मात्र को करने का मतलब आत्माकार वृत्ति ब्रह्मकार वृत्ति मन की वृत्तियां जो निकली है वो ब्रह्म कोई विषय कर रही है परम के प्रकाश मात्र कर रही है अन्य विषय में न होने से वह प्रकाश अब स्वयं को प्रकाशित करता है किसी को नहीं प्रकाशित करता इसको स्थान देते हैं ना अमावस्या वगैरह का अमावस्या में क्या होता है आप चंद्रमा कहा है और प्रकाश की तरफ जा रही है इस समय हम लोगों की तरफ आ रहा है अमावस्या का दिन को छोड़ करके बाकी दिनों में क्या होता है सूर्य का प्रकाश प्रतिफलित होकर पृथ्वी प्रति पर आ जाता है रिफ्लेक्शन होता है। होते होते है, जैसे दर्पण को घुमाने के जैसे जैसे दर्पण घुमाओगे प्रकाश इधर से उधर घूमता है वैसे वहां पर प्रकाश जो तो है आपको घूम करते करते जब चंद्रमा वापस पूर्ण रूपे न सूर्य की ओर हो जाएगा तब क्या होगा जितनी भी सूर्य के प्रकाश आया है किरण आ रहे हैं उसका प्रतिफलन कहां जाएगा वापस सूर्य की ओर ही लौटेगा और किसी को प्रकाशित हो नहीं कर सकता तत्व स्थिति है समाधि भी वेदांतियों में निध्यासन योगियों का समाधि आत्मसाक्षात्कार सारी चीजें एक ही बात अखंडागर भोलो, बोलो ब्रमागर वृत्ति ऐसा में अमवास जैसा है दर्पण जो सूर्य की ओर है उसको सूर्य की ओर ही कर दिया दर्पण को जैसा वैसे वैसी रहता है वृत्ति प्रकाशवा से आया और प्रकाश का प्रतिफलन जगत की ओर ना जाकर के वापस वहीं लौट गया स्वरूप की ओर ही चला गया ऐसी का नाम ही आत्मसाक्षात्कार तो है स्थिति का नाम उस स्थिति को हम कह दे निर्विष्ण मन उसी स्थिति में मन क्या कर रहा है आत्मा का अनुभव कर रहा है ऐसा विशेष रूपे नही परिच्छ रूपेणा नहीं प्रकाश रूपेणा अनुभव कर क्योंकि स्वयं भी उस प्रकाश के साथ एक तरह तादात हो जाता है मन अपना अस्तित्व को इस प्रकाश से भूल जाता है जब मन उस आकार को प्राप्त होते प्रकाश आकार के साथ सच आनंद रूपता प्रकाश के साथ उसके साथ एक ही भूत हो जाता है वह अपने अस्तित्व को खो जाता है लो मन की का हो जाना और मन उस निर्विकल्प समाधि इसीलिए मूर्त मन का संयोग आदि का विरोध कोई कर नहीं सकता और संयुक्त स्वरूप अलग अलग है तो एक अलग चीज है जैसे दो अंगुलियों का हो रहा है वैसे आत्मा और मन का संयोग होता है क्या ऐसा नहीं है इसलिए संयोग का स्वरूप में अंतर इतना समझना है सहयोग तो सबको मानना पड़ेगा अब सहयोग होने वाला उस वस्तु में कोई ना कोई परिमाण भी होगा क्योंकि परिमाणवान वस्तुओं का ही सहयोग होगा निष्परिमाण वाले वस्तु का सहयोग कहां से होना है तो माना का क्या परिमाण है तो अलग अलग लोग अलग अलग अनुमान करते हैं इसमें परमाणुत्व उसकी सिद्धि के लिए और कुछ लोग उसकी विभुत् सिद्धि करने के प्रयास करेंगे है ना मन व्यापक वस्तु है ऐसा सिद्ध करेंगे कुछ नहीं मन परमाणु है और इनमें कौन सा सही है अलग अलग अनुमान है अलग अलग अनुमान है।, है वो सब खंडन करेंगे देखिए अभी मरा परमाणु पर विशेष गुण असमय कारण अशंत सती नित्यत्वा परमाणु वो अनुमान ठीक नहीं मन कैसा है परमाणु परिमाण वाला है मन कैसा है परमाणु इसे से भाग जाता है पूरे शरीर में धर धर भाग जाता है क्षण वर्ग में कहीं से कहीं भी चला जाता है मन इसे कहते हैं मन परमाणु रूप है किंतु जो अनुमान में हेतु देख ग्रसित कर रहा हो गलत पर विशेष गुण असमाय कारण आश्रित सदी क्योंकि पर विशेष गुण जो दूसरों का पर कौन हो गया यहाँ पर, पर विशेष गुण करने से आत्मा का विशेष गुण ले लो कौन ज्ञानादि उनके समयकरण कौन है संयोग उसका आश्रय होने से ज्ञान का समयकरण कौन है आत्मा ने संयोग उसका आश्रय कौन तो है वो मन रूप का जो कि परमाणु इसलिए परमाणु रूप मानना पड़ेगा नित्यपात और नित्य भी है वो परमाणु होने से तेजस परमाणु तेजस परमाणुओं के समान पर विशेष गुणों के असमिकयोग आश्रय होते हुए नित्य होने से जैसे कि तेजस परमाणु ऐसे कर दिया कुछ आचार्य लोग जैसे परिमाणु की सिद्धि करने की प्रयास कर रहे हैं यह अनुमान ठीक नहीं है क्यों ये अनुमान ठीक नहीं है कहते हैं स्पर्शवत्ती नित्यत् है उपाधि कैसे उपाधि बनेगा दृष्टांत ते है, तेजस परमाणु स्पर्श स्पर्श उस है, और वहां नित्यत्व तो भी है परमाणु विशेष गुण जो परकी विशेष गुण के असम कारण का आश्रय परकी हो गया घट उसका विशेष गुण कौन है उसके घट का रूप उसका समवाय कौन संयोग का आश्चर्य कौन होगा कपाल इन वहां पर आपका नित्य तो है नहीं है नहीं तो इसे दोष आ जाता है तो अक उपाधि की वजह से यह अनुमान ठीक नहीं है स्पर्शवत्र से नित्यतम तो उपाधि है अणुत्तम साधने चय परम अणु न कहो परम अणु नहीं है अणु है परमाणु से थोड़ा पड़ा है अभी महत्व परिमाणु उसमें नहीं है उतना बड़ा भी नहीं जो आपके अंकों से दिखाई दे और इतना छोटा भी नहीं जो परमाणु है वो बीच की अवस्था का नाम अणु नाम से ले तो मन को अणु परिमाण मानूंगा परमाणु परिमाण नहीं किंतु अणु परिमाण मान लो ऐसे किसने कहा अणुत्व मात्र साधने स्पर्शत्व से नित्यत्व उपाधि नहीं रहेगा स्पर्शी अमहत्व उपाधि हो जाएगा क्या गणुक में क्या है महत् परिमाण नहीं है और लेकिन कार्य होने के नाते नित्य अनित्य है वो नित्य नहीं है स्पर्शवत्व तो रहेगा कोई भी को, पृथ्वी का को, जल का तेज का वायु का सभी को में क्या है स्पर्शवत्व है और अमहत तो भी है उनमें चला जाएगा लक्षण इसलिए कहते हैं स्पर्शवत्व सदी अमहत्व को मैं उपाधि बना दूंगा यदि अनुत मातृत्ने की चेष्टा करोगे तो भी ये अनुमान इसलिए उस पक्ष में भी ठीक नहीं है साधने अब ऐसे करो मूर्त को सिद्ध करते मूर्त तब तब भी बनेगा नहीं तो या, हम नित्य मूर्त वो नित्य नहीं हो सकता सक्रिय हो ना जो क्रिया वाला है वो क्रिया है होने के कारण से उसकी नित्यता बनी रहेगी नित्यत् नहीं रहेगा तो नित्यत् पद होकर के फिर भी आपका हेतु दूषित हो गया और तद व्यतिरिक्त हेतुत्व अगर नित्यत्व को हटा दो बाकी मात्र को हेतु बनाओ पर विशेष गुण असमय कारण आश्रोतम पर विशेष गुण असमय कारण आश्रत इतने को अनुमान कर लेगी आप तो भी बनेगा नहीं एक काश कृतकार काशिका ठीक है यह व्याकरण काशिका नहीं लेना है वैशेषिक दर्शन में काश्यकार है उनका कहना है स्पर्शोत्तम इसमें आ जाएगी और त्रमोद्रव्य पक्ष स्पर्शवत्व से तमसीये व साध्य अव्यापक और तम को द्रव्य मानने वालों की दृष्टि में क्योंकि तम अंधकार भी एक द्रव्य ऐसे मानते हैं मीमांसको लो। मीमांसक लोग अंधकार को पृथक द्रव्य मानते और वह तेज के तरह निवर्तमान है निवृत्त हो जाता है तेज अभाव का नाम अंधकार नहीं आय और वह करेंगे प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है अंधकार को तो स्वतंत्र पदार्थ मानने की जरूरत नहीं है वो तो वस्तु के अभाव स्वरूपा है ऐसे ये लोग कहते हैं लेकिन उनका कहने के जो लोग मानते हैं तम को द्रव्य करके उनके पक्ष में तम कैसा है स्पर्श वाला है अंधकार को भी स्पर्श वाला मान, अंधकार में भी क्या स्पर्श हो सकता है अनुष्ठाशित पृथ्वी के सम्मान सिर्फ पार्थिव वस्तु का स्पर्श क्या है अनुश्नाशित है ना न ठंडा न गर्म है गर्मी में गर्म छु छुओगे तो गर्म लगेगा ठंडी में छुओ तो ठंडा लगेगा ग्लास कोई भी चाहे दीवार के साथ छुएंगे तो ठंड लगता है ना गर्मी में गर्म लगता है उसमें व्याम कहते हैं अनुस्तासिक स्पर्श उसी पर अंधकार भी कैसा है गर्मी के दिन में अंधकार में चले तो गर्म लगता है ठंडी के दिन में अंधकार है तो ठंड लगती है तो अंधकार में अनुशासिक स्पर्श न उछते ना शीत अंधकार में स्पर्श है वह अनुष्नाशित स्पर्श है ऐसे मीमांसक लोग जो कल्पना करते हैं उनके दृष्टिकोण से तुम्हारा अनुमान बिगड़ जाएगा तमो द्रवित्व पक्ष है स्पर्शवत्व से तमुष साध्य व्यापक अंधकार में ही वो क्या हो जाएगा साध्य का अव्यापक हो जाएगा इतना ही नहीं सकल अनुमान के लिए सामान्य उपाधि दोष दे देंगे ये आगे भी सर्वत्र घट जाएगा द्रव्य समवाय द्रव्यत्म उपाधि द्रव्य समवाय द्रव्य उपाधि एक द्रव्य है समवाय जैसे दूसरे का ऐसा द्रव्य हो जाता है जिसका पाल है वह एक द्रव्य यह है समवाद जिसका कौन है वह दूसरा घट द्रव्य समवाय द्रव्य तो घट में आ गया उपाधि तो हो गई द्रव्य समवाय द्रव्य। द्रव्यम ये उपाधि सब सामान्य दोष हो जाएगा सकल अनुमानों में ये तेना मनोमूर्तम विभूषण घटवित्य निरस्तम जैसे मनोमूर्तम मन कैसा है मूर्त है क्यों विभुओं का संयोग वाला होने से विभू कौन है आत्मा उसका संयोग वाला है इस विभू संयोग ऐसा कह कर के अनुमान बनाया घट के समान घट भी कैसा है मूर्त क्रियावान है कि वहां किसका संयोग है आकाश विभू का घट आकाश में होता है घट का आकाश के साथ संयोग है इस घटा का संयोग को लेकर विभू द्रव्य आकाश का संयोग वाला घट है विभूसित तो घट में आ गया और घट मूर्त भी है व्यापति तो घट बिल्कुल हो रहा है लेकिन यहाँ पर भी द्रव्य स्याद समय के घट कैसा है द्रव्य समय द्रव्य है लेकिन आकाश द्रव्य समय द्रव्य है क्या आकाश का वही समय कारण होता है नहीं आकाश क्या है वहां देख लो आपकी शादी की व्यापकता साधन की अव्यापकता मिल जाएगी व्याप साधना व्यापक उपाधि इसलिए कहते हैं कि भूसंग में उपाधिकरण तो हो जाता है इसलिए इनका अनुमान जो था जो केचित किसने अनुमान की थी किसी आचार्य इन लोगों ने परमाणु परिमाण सिद्ध करने के लिए खंडित हो गया अच्छा तो कहते ऐसा है, है फिर मन में इस परमाण पर, परिमाण क्या माना जाए परमाणु परिमाण तो आपने खंडन कर दिया जनमान बना रहे थे और आगे आप आग विहू परिमाण मानने वालों का भी खंडन करोगे नशा मनो भी भू का भी खंडन कर, कर दोगे वेदांत में भी मन को परिमाण माना है आत्मा भी व्यू है व्यापक है मन भी व्यापक फिर दोनों व्यापक है फिर दोनों नित्य संयोग वाले रह जाएंगे नित्य लगातार ज्ञान होते रहना चाहिए आपत्ति होगा तब कहेंगे नहीं नहीं जीवंग कर्म कारण है ना सभी कार्य के प्रति इसे ज्ञान होना ना होने के प्रति जीवों कर्म ही कारण है भले व्यापक भी हो नित्य संयुक्त भी हो तो भी ज्ञान पैदा नहीं होगा जब तक आप कर्म अलो नहीं करेगा इसे चीज का होने मात्र से कार्य का होना कोई जरूरी नहीं अब इस धरती में कितने बीज पड़े हैं इस समय क्या है कैसे पढ़े हुए सब कैसे पढ़े बारिश हो जाए तो दुनिया और पोल खड़ा हो जाएगा जाए जाए। जितना के सफाई किए हो उसका चार गुना और खड़े हो जाएंगे तो, कहेंगे हम छोड़ते नहीं तुमको फिर आ जाएंगे सारे के विश्व तो ना संयोग भी है पृथ्वी के साथ पृथ्वी में जल भी है सब कुछ होता हो भी वो कार्य नहीं कर रहा है समय आने पर अपने हो जाता है इसलिए कहते हैं कि भाई ये परमाणु परिमाण मानना ही है हमें विभू तो मानना नहीं है क्योंकि विभू मानने पर वो तो जीवा दुष्ट बना रहे उत्पत्ति के प्रति और हम लोग उसको नहीं माने। हम माने परमाणु परिमाण ही है आत्मा मन का संयोग के पीछे मन परमाणु परिमाण वाला है नहीं जो अनुमान परमाणु परिमाण की के लिए दी गई थी तो वो गलत था भले हम दूसरे अनुमान देंगे जिसे सिद्ध हो जाए सुखा दे मूर्त संयोग असमय कारण का अमित निति विशेष गुण्त् पार्थिप्रमाण्पादिवदीती इत्यादन देखेंगे